मुस्कुराते रहो, रहो, रहो, रहो। रेडियो सुनते रहो नमस्कार रेडियो मधुबनी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज हमारे साथ और एक मेहमान जुड़ गए हैं अरुण अग्रवाल जी सर नमस्कार नमस्कार सबसे पहले चाहेंगे कि आप अपना परिचय दें। सर मेरा नाम अरुण कुमार अग्रवाल है दरबार में आ गए जी कहने के लिए जी जी जी जी जी जी जी जी लाइफ में जी जी।, जी जी जी जी और जी, जी जी मैं इस संस्था से जुड़ना चाहता हूँ जी जी जी बहुत बहुत अच्छा अनुभव रहा सर कि देखते हैं कि वो एक चार्टेड अकाउंटेंट है और चार्ट अकाउंटेंट की जिंदगी देखते हैं तो बहुत व्यस्त होते हैं बहुत बिजी होती है क्योंकि उनके पास शेड्यूल बहुत ही बिजी रहता है बहुत सारे काम होते हैं कारोबार में सदा तत्पर रहने वाले ऐसे अरुण सर आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने अनुभव में कहा कि उनकी आँखें या मन भर क्या है यहाँ का अनुभव देखते हुए क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी है और दुनिया में बहुत सारे अनुभव किए हैं सारे अनुभव करके और और पर ऐसी जगह पे आए उनको लगता है है कि ये भगवान का भगवान का का का घर घर के में वो आ चुके तो सर आपने यहाँ तीन दिन का जो वैश्विक शिखर सम्मेलन अनुभव कर रहे हैं कि कौन से कौन से से क्लास में आपको क्या-क्या अनुभव हो रहा था सर सबसे सबसे मुझे तो जो जो अच्छा लगा और जो वो और उन्होंने जो ज्ञान की बातें बताई अभी तक मुझे पता नहीं था कि शंकर और शिव में भी अंतर होता है जी जी जी हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था, जी, जी, था। जी, जी, में में परमात्मा तो एक ही होता है जी, जी, जी, हम देवी देवता की पूजा करते है इनके ऊपर भी जो परमात्मा है जी शंकर तो और शिव में भी अंतर है <laughs> बहुत बढ़िया कि सर को यहाँ आने के बाद भी पता चला कि शिव और शंकर में क्या अंतर हो क्योंकि परमात्मा या देवताओं को हमें सही पहचान नहीं होती हम अपनी श्रद्धा भावना से पूजा पाठ करते हैं लेकिन हमें सही मार्गदर्शन करने वाला कोई ना कोई चाहिए होता है तो यहाँ आकर उनको सही मार्गदर्शन मिला है और उनकी यही इच्छा है कि हम भी ब्रह्मा विद्यालय से जुड़े सर यहाँ से आप क्या क्या सीख जा रहे हैं सर दीदी ने जो एक बहुत ही अच्छा चीज मुझे बताया जी हम पूरी दुनिया में सिर्फ ऐसे ऐसे लेने के लिए बैठे होते है हमें उन्होंने हमें समझाया की इसकी जगह हमें ऐसे होना चाहिए जी हमें सबको एक जीव मानना चाहिए जी दुनिया एक मई जीव हूँ एक आत्मा हूँ और भी एक आत्मा जी सबको इक्वल मानना चाहिए जी जी और हमेशा देने की कोशिश करना चाहिए हमें दिया बनना चाहिए जी तो जी जी एग्जाम्पल दिया था दिवाली आने वाली है जी जी जी बराबर बहुत ही अच्छा <laughs> जी जी जी जिंदगी का, अच्छा का बहुत ही बड़ा बहुत ही अच्छा जी जी जी सोचता हूँ जी जी जी जी दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद करता जी जी बहुत जी जी हुआ। जी जगह भगवान के एकदम करीब जी जी जी जी बहुत अच्छा अनुभव शेयर किया और सर ने कि उनको लगता है कि यहाँ आकर ऐसे लगता है कि मैं भगवान के नज़दीक या भगवान के सानिध्य का अनुभव कर रहा हूँ और उन्होंने लोकल जो उनका सेंटर है आरती दीदी है उन्होंने फोर्स करके भेजा कि आप जाओ वहाँ की अनुभूति करो और यहाँ आकर उनको बहुत ही अच्छी अनुभूति हो रही है तो जाते जाते सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर ये सेंटर बहुत ही अच्छा है मैं तो सबसे बोलना चाहूँगा कि कम से कम एक बार आप आइए सबके विचार जी जी जी। जी, तो जी जी जी जी जी सब बदल जाएगा जी जी जी जी जी हम जो वर्क करते हैं जो भी काम करते हैं यह हमारी सोच करता है। जी जी अगर सोच ही बदल जाती है जी जी जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सर जाते जाते बहुत अच्छा मैसेज दिया की आपकी सोच को बदलो तो सब कुछ बदल जाएगा बहुत बहुत धन्यवाद ओम शांति था मैं, पर किसी को अपना न बना सका दुनिया को पाने चला तम पर किसी को अपना न बना सका तुमको पाकर हो मेरे बाबा सबका प्यारा हो प्यारा <laughs> खुशी सब रिश्तों में बनकर उनका अपना ढूंड खुशी सब रिश्तों में बनकर उनका अपना मार के ठोकर सभी निकल गए प्यारा हो गया खुशी सुविधाओं में इनको बनाकर अपना ढूंढ खुशी सुविधाओं में इनको बनाकर अपना जकड़ लिया इन सबने मुझको हो न सका मैं अपना तुमको पाने चला था मैं पर किसी को अपना न बना सका तुमको पाकर वो मेरे बाबा सबका प्यार भगवन तुम्ही कारण है तुम बिन मेरा कोई न दूजा मुझको किया बुझा दुनिया को पाने चला था मैं पर किसी को अपना न बना तक